क्या आपके पेंट में गड़बड़ है? आपके पॉपुलर पेंट में डलता है वीओसी और ये हैं वीओसी के नुकसान। अगर पढ़ना शुरू करूं तो दिन खत्म हो जाएगा। लिस नहीं। ब्रेन पे असर, बच्चों के लंग्स पे असर, प्रेग्नेंट मदर पे बुरा असर। अगर जानना चाहते हो कि आपके पेंट में क्या गड़बड़ है, तो जा�